पातंजल योग सूत्र समाधिपाद हमें अपने इस जगत की व्याख्या स्मरण रखनी चाहिए हमारा यह जगत क्या है वह तो हमारे ज्ञान के स्तर पर प्रक्षिप्त अनंत सत्ता मात्र है अनंत का केवल कुछ अंश हमारे ज्ञान के भीतर प्रक्षिप्त हुआ है जिसे हम अपना जगत कहते हैं अतएव हमने देखा कि जगत के अतीत एक अनंत सत्ता वर्तमान है और धर्म को इन दोनों को लेकर व्यस्त रहना होता है अर्थात यह क्षुद्र पिंड जिसे हम अपना जगत कहते हैं और जगत के अतीत अनंत सत्ता ये दोनों ही धर्म के विषय हैं जो धर्म इन दोनों में से केवल एक को लेकर रहता है वह अपूर्ण है धर्म को इन दोनों को ही अपना विषय बनाना चाहिए अनंत का जो भाग हम अपने इस ज्ञान के भीतर से अनुभव करते हैं जो मानव देश काल निमित्त रूप चक्र के भीतर आपड़ा है उसको धर्म के जिस अंश ने अपना विषय बनाया है वह अंश अनायास हमें बोधगम्य हो जाता है क्योंकि हम तो पहले से ही उसी के अंदर हैं और लगभग स्मरणातीत काल से ही जगत संबंधी भाव से हम परिचित हैं पर धर्म का वह अंश जो सीमाहीन अनंत को लेकर संलग्न रहता है वह हमारे लिए सर्वथा नवीन है इसलिए उसके चिंतन से मस्तिष्क में नई लीक तैयार होती रहती है जिससे सारा शरीर मन ही मानो उलट पलट जाता है यही कारण है कि साधन करते समय साधारण मनुष्य पहले पहल अपने मार्ग से विचित हो जाता है इन विघ्न बाधाओं को यथासंभव कम करने के लिए ही पतंजलि ने इन सब उपायों का आविष्कार किया है ताकि हम उनमें से ऐसी किसी एक साधन प्रणाली को चुनकर अपना लें जो हमारे लिए सर्वथा उपयोगी हो